प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक 10, दोस्त और परिवारजन विरहिणी मंदिर दियना के 10वें प्रवचन से संकलित पहला प्रश्न आपने कहा सत्संग जागो सुबह पास ही है हाथ फैलाओ और पकड़ो रुकी रुकी सी सबे मार्ग खत्म पर आई मौत की रात समाप्त होने को आ गई वो पौफटी वो नई जिंदगी नजर आई सुबह होने को है नई जिंदगी का नया निखार एक नई शैली एक नया अंदाज परमात्मा को याद करने का क्षण सत्संग करीब आ गया नाचो गुनगुनाओ मस्त हो बांटो जागो नाचते हुए इस मधुभरी मस्ती को छलकते देख अपने अपने न रहे घर घर न रहा यह कैसा प्रेम दोस्त दूर हो गए यह कैसा जाग हुआ लोग नफरत करने लगे यह कैसी नई जिंदगी आई गुनगुनाती हुई नाचती हुई मधुभरी मस्ती ले आई सब छूट गया सत्संग कहावत है मुसीबत में जो साथ आए वह मित्र दुख में जो साथ रहे वह साथी मैं तुमसे कहता हूं मस्ती में जो काम आए साथ रहे वह साथी दुख में सांथ देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे मस्ती में साथ देने वाले लोग नहीं मिलते और कारण साफ है गणित स्पष्ट है दुखी आदमी पर दया करने में अहंकार को तृप्ति मिलती है तुम भी जब भिकमंगे को दो पैसे दे देते हो तो जरा भीतर देखना दिए तो हैं दो पैसे लेकिन भीतर एक तृप्ति मिलती आह कैसा दानी मुझ जैसा कोई और करुणावान नहीं इतने लोग निकले जा रहे हैं रास्ते से किसी को चिंता नहीं है इस गरीब बूढ़े भिकारी की एक अकेला मैं। दिए हैं दो पैसे कुछ प्राण नहीं दे दिए लेकिन एक रौनक आ जाती चेहरे पर अहंकार में एक चमक आ जाती एक और आभूषण जुड़ जाता है कि दयावान करुणावान सहानुभूति दिखाने में बड़ा रुग्ण मजा है क्योंकि सहानुभूति दिखाने में तुम ऊपर होते हो और जिसको सहानुभूति दिखाते हो वो पड़ा है जमीन पर धूल धूस दुख में सांथ देना बहुत कठिन नहीं सच तो यह है कि लोग दुख में ही सांथ देते मस्ती में आनंद में किसी को साथ देना बहुत कठिन क्योंकि जिसका तुम्हें साथ देना है वो तुमसे ऊपर वो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा रहा है तुम दया के पात्र वह दया का पात्र नहीं तुम्हें झोली फैलानी पड़ेगी उसके सामने वह भरेगा तुम्हारी झोली फूलों से उसके पास है उसके हृदय में आनंद नाच रहा है गीत फूट रहे हैं वह बरसाएगा अमृत तुम पर नहीं इसे झेलना मुश्किल हो जाता सत्संग जिन्होंने तुम्हें सदा दुखी जाना आज अचानक तुम्हें आनंद मस्त कैसे देखें ये बर्दाश्त के बाहर है यह नहीं सहा जा सकता तो अपने पराये हो गए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है न होते पराये तो आश्चर्य होता दोस्त दुश्मन हो गए यह सीधा गणित है दोस्त दुश्मन न होते तो चमत्कार होता जिन्होंने तुम्हें साथ दिया था दुख में वे तुम्हें मस्ती में कैसे साथ दे सकते उन्होंने साथ ही इसलिए दिया था कि तुम दुखी थे और तुम्हारे दुख में उन्हें एक रस था तुम्हारे दुखी होने के कारण वे तुम से ऊपर थे तुम नीचे थे मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था मेरे एक सहयोगी शिक्षक ने एक पारसी युवती से विवाह करना चाहा मित्र तो ब्राह्मण थे परिवार विरोध में था समाज विरोध में था लेकिन वे जिद पे अड़े थे पारसी स्त्री गरीब थी न केवल गरीब थी बल्कि विधवा भी थी वो मुझसे कहने लगे इस गरीब स्त्री का उद्धार और कौन करेगा फिर इस विधवा से विवाह करना धर्म की बात है कम से कम आप तो मुझे साथ दे मैंने कहा मैं भी साथ नहीं दूंगा पर मेरे साथ न देने का कारण और है जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम इस स्त्री के प्रेम में नहीं हो तुम इसकी दीनता दरिद्रता इसके वैधव्य के प्रेम में हो जो कि रुग्ण बात है तुम अगर मुझसे कहो कि मुझे इस स्त्री से प्रेम है मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम ये बात उठाते कि यह दीन है दरिद्र है विधवा है यह कोई प्रेम की बात तो ना हुई तो तुम्हारा इसके दुख में रस है समझो ये दीन दरिद्र ना होती और समझो कि विधवा ना होती फिर फिर भी तुम विवाह करते वे थोड़े विचार में पड़ गए मैंने कहा तुम्हारी झिझट ही कहती कि तुम्हारा प्रेम इस स्त्री की दीनता से है और दीनता से प्रेम अहंकार की तरफ्ती है तुम अपने भीतर बड़ा अहंकार अनुभव कर रहे हो समाज सेवी इत्यादि इत्यादि कि विधवा से विवाह करने चले हो कि ब्राह्मण होकर बड़े ऊंचे ब्राह्मण होकर एक पारसी युवती को मुक्ति दिलाने चले हो तुम बड़े मुक्तिदाता बड़े मसीहा ये प्रेम नहीं है सहानुभूति होगी और सहानुभूति प्रेम नहीं होती स्मरण रखना सहानुभूति में प्रेम होता ही नहीं प्रेम को अगर कोई और शब्द खोजना हो तो वो है समानुभूति सहानुभूति नहीं समानुभूति सिंपैथी नहीं एम्पैथी प्रेम में समानुभूति होती जैसा दूसरा अनुभव करता है वैसा ही तुम अनुभव करते हो एक तरंग बद्ध हो जाते हो तुम्हारी वीणा दूसरे की वीणा के साथ बजने लगती एक संगत पैदा होती तुम्हारे स्वर लयबद्ध हो जाते तुम दोनों के जीवन ऊर्जा का तुम्हारे दोनों के जीवन रस स्रोतों का एक समागम होता है एक संगम बनता है लेकिन सहानुभूति सहानुभूति अपमानजनक शब्द है मैंने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हें सावधान किए देता हूं तुम्हारे माता पिता के कारण दूसरे मेरे कारण दूसरे तुम्हारे माता पिता इसलिए डर रहे हैं कि विधवा से विवाह करोगे ये उनके अहंकार को चोट पड़ रही तुम्हारे अहंकार को मजा आ रहा है कि देखो विधवा से विवाह करके दिखा रहा हूं उनके अहंकार को चोट पड़ रही मगर यह दोनों की भाषा एक है तुम्हारे बात में और तुम्हारे मां बाप की बात में कोई भेद नहीं तुम्हारा गणित एक है वो सोच रहे हैं इतने ऊंचे ब्राह्मण होकर और विजाति से शादी करोगे ये पतन उनकी कुलीनता उनके संस्कार उनकी लंबी कुल की यश गाथा उस पर तुम धब्बा लगा रहे हो और विधवा से विवाह करोगे जो कि हिंदू धर्म के अनुसार वर्जित है तो उनके धर्म को चोट लगा रहे हो तुम उनकी प्रतिष्ठा है उनको पूजने वाले लोग वे बड़े पंडित हैं बड़े पुजारी हैं बड़े ज्ञानी पुरोहित हैं बड़े यज्ञ हवन करवाते लोग उन पर हाथ उठाएंगे इशारे उठाएंगे लोग उन पर धूल फेंकेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को ना रोक पाए अधर्म करने से उनके अहंकार को चोट लग रही और तुम्हारे अहंकार को मजा आ रहा है कि ऐसे ऊंचे कुल से आया हूं फिर भी एक विधवा स्त्री को दया करके हाथ बढ़ाया तुम्हारी दोनों की भाषा एक है गणित एक है तर्क एक है तुम अपने बाप के बेटे हो और तुम्हारे बाप भी तुम्हारे बाप हैं तुम्हें और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं एक सा ही खून बह रहा है लेकिन मैं किसी और कारण से तुमसे कहता हूं कि यह विवाह मत करो क्योंकि अगर तुम विधवा से विवाह कर रहे हो विवाह हो जाने के बाद वो विधवा नहीं रह जाएगी फिर क्या करोगे उन्हें मेरी बातें कुछ बेबूझ लगी उन्होंने कहा आप भी खूब अजीब बातें करते हैं इतने लोगों से मैं बात कर चुका किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा विश्वविद्यालय में सैकड़ों अध्यापकों से मेरी चर्चा हुई क्योंकि महीनों से यह बात चल रही सबने कहा कि हिम्मत करो पढ़े लिखे आदमी हो क्या डरते हो उठाओ जोखम आप कुछ अजीब सी बातें कह रहे हैं मैंने कहा तो तुम फिर विवाह कर लो साल भर बाद मुझे मिलना साल भर भी नहीं हुआ तीन चार महीने बाद मुझे मिले आंखें नीचे झुका लिया और कहा आप ठीक कहते थे मैंने विवाह विधवा से किया था और विवाह होते ही वह विधवा नहीं रह गई और मैंने विवाह गरीब स्त्री से किया था मुझसे विवाह करते ही अब वह गरीब नहीं रह गई और मन वैसा प्रसन्न नहीं है जैसा मैं सोचता था खिन्न उदास मैंने कहा तुम एक काम करो मर जाओ ताकि वो फिर विधवा हो जाए फिर कोई उसका उद्धार करे किसी और को अवसर दो अब तुम अब तुम किस लिए जी रहे हो अब इतना और करो इतना तो किया इतना और करो फिर उसे विधवा कर दो और दान पैसा दान में कर जाओ जो पैसा लगता तुम्हारे पास हो तो, तो फिर दीन दरिद्र हो जाए और दोहरी विधवा हो जाए फिर किसी को मसीहा होने का उद्धार करने का अवसर दो यह मौका किसी का क्यों छीन रहे फिर कोई समाज सेवक कोई सर्वोदय आएगा उद्धार करेगा आप अजीब बातें करते हैं, मैंने कहा तुम पहले भी यही कहते थे अजीब बातें करते हो अब भी मैं ठीक ठीक बात तुमसे कर रहा हूं मित्रता इस जगत में दुख की मित्रता है साहनभूति की मित्रता है सत्संग तुम अचानक मस्ती से भर गए मित्र छिटक गए छिटक ही जाएंगे तुम उनसे ऊपर उठने लगे ये तुम्हारी जरूरत ये तुम्हारी हिम्मत तुम आकाश के तारे तोड़ने लगे और वो अभी धूल पर ही कंकड़ बीन रहे हैं जमीन पर ही वो अभी जमीन पर घसीट रहे हैं और तुम आकाश मोड़ने लगे यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तुम्हारी मस्ती को वो पागलपन करार देंगे देना ही पड़ेगा उनको आखिर उन्हें भी अपने अहंकार की रक्षा करनी है तुम्हारी मस्ती को वो विक्षिप्तता कहेंगे तुम्हारी इस मौज को वो पाखंड कहेंगे लेकिन जान लेना जो मस्ती में सांत खड़ा न रह सके उससे तुम्हारी दोस्ती रुग्ण थी स्वस्थ नहीं थी का सच ये दोस्ती होती तो वो आनंद मग्न होता तुम्हें मस्त देख के मस्त होता तुम्हें छाती से लगा था और जिनको तुम कहते हो अपने पर आए हो गए कौन यहां अपना है सब सौदा है सब हिसाब किताब है जिसको तुम तथाकथित प्रेम कहते हो वह भी सब सौदा है और हिसाब किताब है उस समय भी लेनदेन है शोषण पारस्परिक शोषण पत्नी पति का शोषण कर रही पति पत्नी का शोषण कर रहा है पति कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू प्रसन्न हो आनंदित हो मगर यह बात सच नहीं कल अगर पत्नी किसी और के प्रेम में पड़ जाए और प्रसन्न हो और आनंदित हो फिर तुम देखना यह पति अपनी बंदूक में गोली भरने लगेगा अपने छोरे पर ध्यान रखने लगेगा अब भूल ही जाएगा कि मैंने कहा था कि तू आनंदित होगी तू प्रसन्न होगी तो मैं भी प्रसन्न होगा अब पत्नी आनंदित है प्रसन्न है इसमें क्या शर्त लगाते हो कि मेरे साथ ही प्रसन्न हो प्रसन्न है किसी के भी साथ है अगर सच में प्रेम हो तो अब भी रहेगा लेकिन हमारा प्रेम प्रेम कहां है लेन है सौदा है कॉन्ट्रैक्ट है हमारा प्रेम शर्तबंदी है उसमें जिनको तुम सोचते थे अपने हैं भाई हैं बंधु हैं वे अब साथ नहीं दे रहे हैं अर्चन स्वाभाविक है उनकी भी अर्चन समझो अगर तुम्हें सांथ दें तो लोग उनको भी कहते हैं कि अरे क्या हो गया तुम्हारे भाई को उन्होंने साथ छोड़ दिया कम से कम अपनी झंझट छुड़ा ली उन्होंने कहा कि हम साथ ही छोड़ दिए हमने त्याग ही कर दिया उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखनी है समाज में तुमने दांव पर लगा दी प्रतिष्ठा उनको अपनी प्रतिष्ठा बचानी तुम्हारे साथ रहे तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी इतनी उनकी हिम्मत नहीं इतने दूर तक तुम सन्नाता नहीं तुम्हारे साथ तक इतनी यात्रा करने की उनकी कभी तैयारी ना थी उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि तुम इतने दूर निकल जाओगे लेकिन घबराना मत दुख के साथ ही गए सुख के साथ ही मिलेंगे नए मित्र बनेंगे ये जो मेरे सन्यासियों का जगत है यह नए मित्र तुम्हें देगा नए जिनके संबंध स्वस्थ होंगे ये तुम्हारा नया परिवार है छोटे मोटा परिवार गया जाने दो छोटे मोटे आंगन छूटे छूटने दो यह पूरा आकाश अब तुम्हारा है यह सन्यास तुम्हारे लिए मैं एक घर का ही तो निर्माण कर रहा हूं नहीं तो सन्यास देने की जरूरत भी क्या थी तुम बिना सन्यास के भी मुझे सुन सकते थे ध्यान कर सकते थे संन्यास का सूत्रपात इसीलिए है कि मुझे पता है तुम्हारे घर छूटेंगे तुम्हारे परिवार टूटेंगे तुम्हारी पत्नियां छोड़ेंगी तुम्हारे पति छोड़ेंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारा त्याग कर देंगे फिर तुम्हें एक नया घर और एक नया समाज जरूरी होगा अन्यथा बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे टूट जाओगे बिखर जाओगे सहना पाओगे उतनी आग कहीं कोई शरण चाहिए होगी तो ये गैरिक मित्र तुम्हारे मित्र होंगे ये गैरिक मित्रों का परिवार तुम्हारा परिवार है अच्छा ही हुआ कि तुम जाग गए और तुम्हें ये दिखाई पड़ गया ना तो मित्र मित्र हैं ना अपने अपने सब झूठे नाते रिश्ते हैं सच्चा तो इस जगत में केवल एक ही नाता होता है वह ध्यान का नाता है और बाकी सब नाते झूठे होते हैं उनसे संबंध जुड़ जाए जो ध्यानी और इस कारण संबंध जुड़े कि तुम भी ध्यान की रास्ता पर चले हो वे भी ध्यान के रास्ते पर चले हैं ध्यान की तलाश में दोनों का संग साथ हो गया प्रभु की खोज में दोनों रास्ते पे मिल गए और हाथ में हाथ ले लिया है कि एक ही दिशा में जाते हैं तो साथ, साथ चलेंगे ऐसे ही इस पृथ्वी पर सदा सदा सन्यासियों के संघ निर्मित हुए बुद्ध का महासंघ निर्मित हुआ एक ही दिशा में जाते हुए लोग एक ही सत्य की तलाश में लगे लोग स्वभावतः एक दूसरे के साथ मैत्री का एक संबंध निर्मित कर लिए मित्रता टिकेगी यह मित्रता आनंद की मित्रता है यह मदमस्ती की मित्रता है और अब इस मित्रता को पुराने आग्रहों में मत डालना, इस मित्रता पर अपेक्षाएं मत रखना क्योंकि अपेक्षाओं से ही बंधन निर्मित होते इसको शुद्ध मैत्री रहने देना बिना किसी अपेक्षा के ना इसमें कुछ मांग हो ना इसमें मांग की कोई छिपी दबी आकांक्षा हो इसको शुद्ध मैत्री शुद्ध मैत्री से मेरा अर्थ है मैं आनंदित हूं गीत गा रहा हूं आते हो तुम भी गाओगे गीत मेरे साथ या तुम आनंदित हो गीत गा रहे हो आ जाऊं मैं और नाचूं तुम्हारे साथ बस इतनी आनंद को एक दूसरे में बांटने की मित्रता इससे ज्यादा न कोई आग्रह है न कोई अपेक्षा है और कल जब कोई मित्र अपनी राह बदल ले और किसी और दिशा में जाने लगे तो कोई कष्ट भी नहीं है मिलन प्यारा था और विरह भी प्यारा है जब अपेक्षा नहीं होती तो विरह से कोई कष्ट नहीं होते जब अपेक्षा होती तो विरह से कष्ट होते जब हम न्यस्त स्वार्थ बना लेते तब अड़चन आती तो अच्छा हुआ गया पुराना घर गए पुराने मित्र गए परिवार परिजन अब नया परिवार नए मित्र और नया ढंग और नई शैली परिवार बनाने की और मैत्री बनाने की भूल के भी पुराने ढंग से परिवार मत बना लेना नहीं तो फिर उसी जाल में पड़ जाओगे अब पुराने ढंग की दोस्ती मत बनाना सहानुभूति के संबंधी मत बनाना किसी के दया पात्र होना अशोभन है बांट सको तो बांटो अपने आनंद को लेकिन अपने दुख की झोली मत बनाओ यह तुम्हारी आत्मा का अपमान है अपने परमात्मा को भिखारी मत बनाओ रो मत गिड़गिड़ाओ मत तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा सम्राट है लेकिन जो हुआ वह होना ही था इसका निर्णय करो सितारों किसके लिए बना है कौन फागुन आया जग बोराया कोयल बोली फूल खिले और दूर उस नील क्षेत्र पर धरती अंबर गले मिले, किंतु सदा के डाही पथझर ने छोटा सा प्रश्न किया यह छोटा सा प्रश्न किया इसका निर्णय करो सितारों, किसके लिए बना है कौन सावन आया घन घहराया नदियां उमड़ी ताप मिटा दूर छितिज पर सरित सिंधु का अंतर अपने आप मिटा किंतु सदा के डाही दिनकर ने छोटा सा प्रश्न किया यह छोटा सा प्रश्न किया इसका निर्णय करो सितारों, किसके लिए बना है कौन सृष्टि बनी सृष्टा सक यह भी कोई चीज बनी जागा मानो जगी मानवी जगी प्रेम की छा घनी किंतु सदा के डाही प्राणों के स्वर ने यह प्रश्न किया यह छोटा सा प्रश्न किया बनी मुखर्ता मानव के हित बना मानवी के हित मौन इसका निर्णय करो सितारों, किसके लिए बना है कौन तुम्हारे प्रेम के नाते प्रेम के नाते नहीं है शोषण के नाते पति पत्नी का शोषण कर रहा साधन बना रहा है अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए पत्नी पति का शोषण कर रही है साधन बना रही है मनुष्य एक दूसरे को साधनों में ढाल रहे हैं और जिस व्यक्ति को भी तुमने साधन बनाया तुमने उसका सम्मान नहीं किया प्रेम तो बहुत दूर सम्मान भी नहीं किया समादर भी नहीं किया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है साधन नहीं जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक दार्शनिक इमानुएल कांट ने कहा है नीति का आधारभूत नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना साध्य है साधन नहीं किसी को साधन मत बनाना वही अनिति है और हम सब यही करते हमारे भीतर एक प्रश्न सदा चलता रहता है इसका निर्णय करो सितारों किसके लिए बना है कौन पति पत्नी के लिए बना ऐसा पत्नी सोचती पति पत्नी के लिए बना स्वभावता ऐसी पत्नी की धारणा है कहे चाहे ना कहे और पत्नी पति के लिए बनी ऐसी पति की धारणा है और सदियों सदियों से पति इसकी घोषणा भी करता रहा है कि मैं स्वामी हूं तू दासी पत्नियां होशियार हैं चिट्ठी इत्यादि लिखती हैं तो उसमें लिखती हैं आपकी दासी ये सिर्फ कूटनीति क्योंकि किसी भी घर में जाकर देख लो पता चल जाएगा दास कौन पत्नी इतनी आश्वस्त है अपनी मालकीयत की कि घोषणा भी नहीं करती जानती ही है कि मानते रहो तुम अपने को स्वामी हर क्या है तुम्हारे स्वामी मानने से उसे पक्का पता है कि स्वामिनी कौन है इसलिए तुम देखते हो हमारी भाषा में शब्द घर वाली गर नहीं क्योंकि हम जानते हैं घर किसका है घरवाली का है पतियों को भली भांति पता है कि घर के भीतर उनकी हैसियत कितनी और पत्नी और पत्नी के बीच पति के बीच ये समझौता है कि घर के बाहर तुम मालिक बने रहना घर के भीतर मैं मुल्ला नसुद्दीन से किसी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा कभी झगड़ा होता उसने कहा कभी नहीं मैंने ये निपटारा पहले ही कर लिया पहली ही रात सुहाग रात को ही मैंने कहा कि ये पहली तय हो जाए बात कि हम लड़ेंगे नहीं झंझट नहीं करेंगे दुनिया लड़ रही क्या सार है इसमें पत्नी ने कहा ठीक है कैसे निर्णय किया मित्र ने पूछा उन्होंने कहा पत्नी ने कहा कि बड़ी बड़ी समस्याओं के तुम निर्णय लेना छोटी छोटी समस्याओं के मैं निर्णय ले लूंगी और तब से ऐसा ही चल रहा है मुल्ला न का कोई झगड़ा आया नहीं मित्र को भरोसा ना आया किस पुरुष को भरोसा आएगा उसने कहा कि मुझे जरा विस्तार से कहो बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं क्या तो उसने कहा कि ईश्वर है या नहीं भूत प्रेत होते हैं या नहीं कितने नरक हैं कितने स्वर्ग हैं? इस तरह के सब बड़े बड़े प्रश्न मैं तय करता हूं और छोटे छोटे प्रश्न जैसे कौन सी साड़ी खरीदनी बच्चे को किस स्कूल में भेजना कौन सी फिल्म देखनी कौन, कौन से होटल में खाना खाने जाना कौन सा जेवर खरीदना ये सब छोटी मोटी बातें इनका निर्णय पत्नी करती तनख्वाह कैसे खर्च की जाए कौन सी कार खरीदी जाए ये सब छोटी मोटी बातें इनका निर्णय पत्नी करती बड़ी बड़ी बातें इनका निर्णय मैं करता हूं पत्नियां कुशल हैं छोटी छोटी बातें उन्होंने अपने हाथ में ले रखी घर का राज्यों ने अपने हाथ में ले रखा यह एक समझौता है मगर दोनों अपने मन में यही सोच रहे हैं कि मालिक मैं हूं मालिकियत का भाव ही घृणा का भाव है प्रेम का नहीं, और तुम्हारे जीवन में जो थोड़ी सी पहली दफा आनंद की पुलक और झलक उठी है बहुतों को डाह होगी बहुतों को ईर्षा होगी और उनकी ईर्षा से तुम परेशान मत होना उनकी ईर्षा भी स्वाभाविक है उन्होंने भी चाहा है कि वे भी मस्त होकर रहते उन्होंने भी चाहा है कि वे भी नाचते और गाते मगर यह नहीं हो पाया उनके जीवन में यह नहीं हो पाया उनकी जंजीरें बड़ी और जंजीरें तोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं उनके हाथों में बेड़ियां पड़ी और बेड़ियों से छूट भागने का उनका साहस नहीं तुम्हारा साहस उन्हें दुस्साहहस मालूम हो रहा है वे तुमसे बदला लेंगे इस दुखी जगत में जहां हर एक दुखी है जब भी कोई आदमी सुखी होगा लोग उससे बदला लेंगे तुम्हें अगर सहानुभूति चाहिए हो और बहुत मित्र चाहिए हो तो दुखी रहो तुम्हें बहुत मित्र मिलेंगे बहुत सहानुभूति मिलेगी हर एक तुम्हारी पीठ थप, थप हर एक तुम्हारे आंसू पहुंचेगा मगर तुम्हें रोना पड़ेगा जितना रोग है उतने संगी साथी मिलेंगे तुम हंस रहे हो और यहां लोग रो रहे हैं रोते हुए लोग तुम्हारी हंसी में कैसे साथ दें? नहीं यह नहीं हो सकेगा लेकिन चिंता भी क्या लेनी इसको समस्या भी क्यों बनाना इस प्रश्न के साथ उलझो ही मत तुम्हारी जिंदगी में एक छोटी सी किरण उतरी इस किरण की तलाश में और आगे बढ़ना है प्रेम की थोड़ी झलक उतरी है इसको प्रार्थना बनाना है इसे परमात्मा तक पहुंचाना है चांद तो थक गया गगन भी बादलों से ढक गया वन तो वनैला है अभी क्या ठिकाना कितनी दूर तक फैला है अंधकार घनसार अरे पर देखो तो वो पत्तियों में जुगनू टिमक गया अभी जुगनू ही टिमका है और रात बहुत लंबी है अंधेरा बहुत विस्तीर्ण है दूर दूर आकाश तक फैला है मगर जुगनू भी टिमक अग गया अगर एक छोटा सा दिया भी जल गया तो तुम्हारा यात्रा पथ अब प्रकाशित हो सकता है रोशनी है अगर यह भरोसा भी आ गया तो फिर रोशनी के स्रोत खोजे जा सकते हैं मैंने तुमसे जो कहा ये जान के ही कहा है सभी से यही कह रहा हूं कि जागो सुबह पास है हाथ फैलाओ और पकड़ो लेकिन यह ख्याल रखना कि सुबह को पकड़ोगे तो रात के साथी छूट जाएंगे उनसे संग साथी रात का था वे तुम्हारे सुबह के साथी नहीं हो सकते सुबह के साथी तो वे होंगे जिनको सुबह मिल गई तुम्हें संग साथ बदलना होगा जब तुम अंधेरी गलियों में भटकते थे तो तुम्हारी दोस्ती थी किन्हीं से जो अंधेरी गलियों में भटकते थे तुम रोशन प्रकाशित मार्गों पर आ गए तो तुम्हें दोस्ती भी बदलनी होगी अब तुम यह आग्रह रखो कि अंधेरी गलियों के साथ ही संग साथ में रहें यह कैसे हो सकता है दो ही उपाय हैं या तो वो अपनी अंधेरी गलियां छोड़ें और प्रकाश के रास्तों पर आए और उनकी अंधेरी गलियों में बहुत स्वार्थ जुड़े, बहुत न्यस्त स्वार्थ वहां उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है ऐसे कैसे छोड़ दें तुमने भी कुछ आसानी से नहीं छोड़ दिया है सत्संग मुझे जानते हैं कम से कम दस वर्षों से अभी अभी चार छह महीने पहले संन्यास लिया है तुम्हें भी इतनी देर लग गई हो मैं पुकारता रहा पुकारता रहा और जिनसे तुम्हारी दोस्ती वो तो यहां आते नहीं वो तो यहां आने से भी घबराते हैं। तुम्हारे सन्यास ने विघ्न खड़ा कर दिया अब तुम्हारा सन्यास उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गए तुम्हारे मित्र डरेंगे कि कहीं तुमसे दोस्ती रखी और ये गैरेक रंग में चढ़ जाए तुम्हारे मित्रों की पत्नियां डरेंगी कि जरा इन सज्जन से बचो अब इनका संग सांस छोड़ो के साथ रहना आप खतरनाक है कहीं ये रंग तुम्हें ना लग जाए और जैसे बीमारियां लगती हैं वैसे स्वास्थ्य भी लगता है स्वास्थ्य भी बड़ी तीव्रता से संक्रमित होता है हर चीज छूती है और लगती है और जब दुख लोगों को पकड़ जाता है तो सुख भी पकड़ेगा मगर घबराओ ना छोटी सी जिंदगी है चार दिन की जिंदगी गीत अपना गाना है चाहे कोई भी परिणाम हो और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े गुम है एक कैफ में फजाए हयात खामोशी सिजदाये न्याज में है हुसन मासूम ख्वाब नाज में है एक तू रंग अबू का तूफान है एक तू जलवागर बहार में है जिंदगी तेरे इख्तियार में फूल लाखों बरस नहीं रहते दो घड़ी और है बहारे सबाब आ की कुछ सुन सुना ले हम आ मोहब्बत के गीत गा लें हम मेरी तन्हाइयों पिसाम रहे हसरत दीद ना तमाम रहे दिल में, में बेताब है सदाए हयात आंख गौहर निसार करती है आसमा पर उदास हैं तारे चांदनी इंतजार करती है आ की थोड़ा सा प्यार करने हम जिंदगी जर निगार कर ले हम आ की कुछ सुन सुना ले हम आ मोहब्बत के गीत गा ले हम क्षण क्षण भर की जिंदगी है अब गए तब गए क्या फिक्र करते हो घर की परिवार की क्या फिक्र करते हो मित्रों की परिजनों की एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे कि मरते समय तुम्हें यह अपराध भावना लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से ना जी सका बस यही सिद्धि है मरते समय तुम्हें यह आनंद रहे कि जैसा जीना था वैसा जिया जो करना था वही किया न तो झुका न समझौते किए अपनी मौज में रहा अपनी मस्ती में रहा जरूर बहुत कठिनाइया आई लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं और हर चुनौती आत्मा को निखारती है